Oh सहनावत सहनौन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नतीत मिषा वह ओ शांति ही, शांति ही, शांति ही। वेदांत दर्शन की 28वीं कक्षा वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के चौथे पात का पिछली कक्षा में प्रारंभ का बाद देखा था जगत जन्मादि जगत की जन्म आदि का कारण प्रकृति नहीं है परमात्मा है जन्म धारण प्रलय प्रकृति तो स्वयं मूल प्रकृति तो स्वयं कार्य रूप में आती है तो वो उसको बनाने वाली नहीं है तो परमात्मा जगत जन्मादि का कारण है चेतन होने से उपादान कारण के रूप में प्रकृति है लेकिन निमित्त कारण के रूप में प्रकृति को हम स्वीकार नहीं कर सकते और इसमें उपादान और निमित्त को छोड़ भी दें एक बार तो जैसे ईश्वर इसका कारण है ये कथन मिलता है ऐसे ही कहीं पर प्रकृति कारण है ये भी वचन मिलता है तो जब प्रकृति कारण है ये कथन किया जाता है तो और कोई कारण नहीं है ये साथ में भावना जुड़ी हुई है इसलिए ये प्रश्न है लेकिन सामान्य रूप से जैसे हम परमात्मा को निमित्त कारण मानते हैं प्रकृति को उपादान कारण मानते हैं दोनों को ही कारण मानते हैं वहां प्रश्न नहीं उठेगा जहां परमात्मा को जगत जन्मा जगत के जन्मादि का कारण माना गया वहां एकत्व रूप में माना गया और कोई नहीं है वही है कारण मूल कारण वही है इस रूप में कथन है और जब प्रकृति को भी कोई कहे कि प्रकृति कारण है यानी परमात्मा कारण नहीं है ये उसके कथन से जुड़ती हुई बात है पीछे की बात है प्रकृति जगत जन्मादि का कारण है अर्थात परमात्मा नहीं है इसलिए ये सारी चर्चा इनको चलानी हो रही है अगर सामान्य रूप से कहते हैं कि यहां प्रकृति भी कारण है परमात्मा को मानते हुए भी प्रकृति उपादान कारण है और परमात्मा निमित्त कारण है तो इस चर्चा को चलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी विवाद यह चर्चा इसलिए चल रही है कि वैसा मानने से सिद्धांत में भेद आ रहा है एक मिथ्या बात निकल करके आ रही है इसलिए ये सारी चर्चा की जा रही है तो इसकी पृष्ठभूमि में इसको मानते हुए जो कुछ हमारी चर्चा हुई है और यहाँ पर इस प्रकरण में परमात्मा ही कथन है इसकी पुष्टि में और भी आगे बात कहेंगे तो पिछले पाठ में से किन्हीं को तो पूछना है तो पूछ सकते हैं हाँ। ओम। जी पृष्ठ संख्या छियासी की पहली पंक्ति इसमें कहा है कि अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तो पहले इसमें शंका की कि ये तो प्रकृति में भी घट सकता है ये वचन लेकिन इसमें जो एक शब्द आया है स्पर्शम अगर प्र, मूल प्रकृति को स्पर्श माना जाए तो उससे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी क्योंकि अगर उसके जो कण हैं वो स्पर्श होंगे तो आपस में संयोग होगा ही नहीं क्योंकि बिना स्पर्श के संयोग संभव ही नहीं होता ऐसा तो, कोई नियम नहीं है नहीं फिर से संयोग के लिए स्पर्श गुण का होना आवश्यक नहीं है जैसे आत्मा और परमात्मा का संयोग है उसके लिए उन दोनों में स्पर्श गुण होना कोई आवश्यक नहीं है स्पर्श गुण की कोई आवश्यकता नहीं है अगर स्पर्श गुण नहीं होगा तो कोई वस्तु तो इधर से आ रही है दूसरी वस्तु तो यहां है तो दोनों जब आपस में जाएंगी तो एक दूसरे को पार करके निकल जाएंगी तो फिर आपस में संघात कैसे बनेगा नहीं वो ठीक है लेकिन आप उसको संयोग के लिए मत कहिए संयोग गुण एक अलग चीज हो गई वो स्पर्श वाले चीजों में भी हो सकता है और अस्पर्श वाले में भी हो सकता दूसरा यहां जो ये गुण कहे गए हैं ये आप स्पर्श को ही क्यों कहें आप बाकी सब के लिए भी कह सकते हैं अशब्दम अरूपम अव्ययम ये जो अगंधम ये सब भी कह सकते हैं कोई दूसरे तर्क के आधार पर कि कार्य में ये गुण है तो कारण में भी होंगे तो ये अव्यक्त के रूप में ही लेना होगा प्रकृति के अंदर प्रकृति का नाम ही मूल प्रकृति का नाम ही अव्यक्त ना, विशेषण दे दिया गया ये गुण वहां व्यक्त नहीं होते हैं सुप्त रूप में तो होते हैं तो ये स्थान तो घेरते हैं ये स्थान तो घेरते हैं एक दूसरे को बाधित करेंगे ही एक दूसरे के अंदर से नहीं निकल के जाएंगे क्योंकि ये निरवय है और एक दूसरे को बाधित करते हैं ये गुण तो है उनमें और वो जुड़ते भी हैं वो, वो बिंदु आपका ठीक है कोई सूक्ष्मता में जाके ऐसे कोई विवेचना करना चाहे तो ठीक है इससे भी सिद्ध कर सकते हैं लेकिन सामान्य रूप से प्रकृति में ये गुण नहीं माने जाते बस उस स्तर पर ये बात कर रहे हैं आपको यूं ही कहने लगे भाई अव्यक्त रूप में तो ये सारे गुण रहते हैं वो रहते हैं तो ये चर्चा ही नहीं चलेगी जिस स्थूल स्तर पे कहा जा रहा है उसी स्तर पे उत्तर भी दिया जा रहा है जी, आचार्य जी दूसरी है चौरासी पृष्ठ पे भाष्य के नीचे से चौथी पंक्ति इसमें उपनिषद का एक मंत्र है यथोर्ण नाभि सृजते गृहणते च तो इसमें तीन दृष्टांत दिए और एक दृष्टान्त को समझाने के लिए लेकिन इसमें जो अंतिम है कि तथा अक्षरात संभवती है विश्वम तो उसी प्रकार से अक्षर से विश्व उत्पन्न होता है।, है तो इसके जो तीनों दृष्टांत दृष्टान्त इसमें कैसे घट रहे हैं क्योंकि एक जगह पे कहा कि यथा पृथ्व्या औषध यह वहां आधार के रूप में कहा और नाभि ये यहाँ कर्ता के रूप में कह रहे हैं कि जैसे उसको बनाती है और वो करती है और तीसरा दृष्टांत में केवल निमित्त के रूप में कह रहे हैं कि यथा पुरुषार्थ के सलोमानी संभवन थी तो तीनों तरह घटा सकते हैं दृष्टांत के कुछ कुछ अंश जो जो भी घटते हैं तो एक में आपने स्वयं ने कहा कि कर्ता के रूप में कथन है जैसे की लेकिन यहां जो शरीर कहा गया उसको तो अक्षराथ यहां पर दो तरह से अर्थ किया जाता है कुछ इसको ब्रह्म भी कहते हैं सीधा परमात्मा और कुछ ब्रह्म के शरीर से ये भी अर्थ करते हैं तो मकड़ी वाले उदाहरण में जड़ स्थूल शरीर भी है और अंदर चेतन भी है और चेतन और प्रकृति जड़ दोनों मिलकर के फिर उससे निर्माण चल रहा है ठीक है ये एक आपने बताई दिया अब जैसे पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न होती हैं उसमें भी आपने बता दिया कि पृथ्वी उसका आधार है ठीक है ये अंश लिया जा सकता है उसके आधार से ये सब सारे के सारे होते हैं और चौथा है कि जैसे शरीर से केशलोम आदि निकलते हैं नखादि निकलते हैं तो ये शरीर में आत्मा के चेतन के रहते हुए नख रोम आदि निकलते हैं बिना प्रयत्न के निकलते हैं मकड़ी जब जाला बनाती है वो तो सप्रयत्न भाई मेरे को जाला बनाना है अब नहीं बनाना है इतना ऐसा बनाना है इतना बड़ा बनाना है ये एक सप्रयत्न क्रिया हो रही है और नख रोम आदि का निकलना है वो कैसा है बिना प्रयत्न के अप्रयत्न हाँ इतना है कि वहां चेतनात्मा होना चाहिए नहीं तो शरीर से ये नहीं निकलेंगे तो ऐसे ही कुछ चीजें परमात्मा के होते हुए सहज ही प्रकृति में होती रहती है एक है कि परमात्मा सब प्रयास कुछ कार्यों को करता है एक है कि परमात्मा के रहते उसकी व्यवस्था में बस उपस्थिति मात्र से व्यवस्था से साक्षात वो नहीं कर रहा है लेकिन उसकी व्यवस्था से बस वो हो रही है इसमें प्रयत्न रहितता और सप्रयत्न ये दो तरह से क्रियाओं को देखा जा सकता है भेद कर सकते हैं ऐसे उहा करके ही कुछ न कुछ संगति जो सादृश्य हम देख सकते हैं जो घटता है सिद्धांतता है ठीक घटता है उसको हम लगा सकते हैं आचार्य जी इसमें जो तीन दृष्टांत हैं उनसे ऐसा भी कोई कह सकता है कि मतलब जो इस वचन को कह रहा है उसको पता मतलब निश्चय नहीं है कि वो करता है या केवल आधार रूप में है या केवल उसके होने मात्र से सब चीजें हो है क्योंकि तीनों तरीके का कथन किया है तीनों तरह का कहा उसमें संशय वाचक कौन सा वर्ण है अगर जैसे निश्च... ये होता है जैसे ये होता है जैसे ये होता है नहीं अगर निश्चित होता तो फिर ऐसे ही होता है वो बनाता अलग ही अलग, ऐसा अलग अलग अलग चीजें कहने के लिए कह सकते हैं संदेहास्पद शब्द कौन सा है इसमें कुछ नहीं है तीनों का कथन करना है तीनों का कथन तो कोई बात नहीं है अब किसी के किसी ने मान लीजिए कोई, कोई ऐसा फल हो आजकल वो एक मतलब कोई भी फल हो आप ले कौन सा फल लेंगे आप है नहीं जो थोड़ा अपरिचित सा लेंगे ना उसको समझाने के लिए हैं किनो कीवी हाँ कीवी आपने ठीक समझा वो चिकू जैसे जो आते हैं हाँ मेरे मन में उसी का चित्र आ रहा था बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा था उसका एक एक फल आता है आजकल उसमें तो उसके लिए क्या कहेंगे वो कैसा होता है चीकू जैसा और एक से काम नहीं चलेगा कई बोलने पड़ेंगे है किनू देख लो किनू कीनू आता है ना किनू कैसा होता है संतरे जैसा और मौसमी जैसा संतरे जैसा मौसमी जैसा और माल्टा जैसा माल्टा जैसा अच्छा ये जो अपने शलजम आता है अगले शलजम कैसा होता है शलजम कैसा होता है चुकंतर जैसा और शलजम कैसा होता है मूली जैसा गंध स्वाद में थोड़ा रस के अंदर आकार की दृष्टि से देखेंगे तो कुछ और कहेंगे इसकी दृष्टि से कहेंगे तो वो कुछ और कहेंगे ऐसे हम उसको कोई नया फल हो नई मिठाई हो उसके तो लिए वो कैसा होता है यहां आपने मक्की के ढोकले खाए थे ना मक्की के ढोकले तो वो कैसे होते हैं किस जैसे होते हैं थोड़ा बताओ इडली जैसे और कचौरी जैसे और आकार की दृष्टि में बताना है कचौरी जैसे होते हैं मठड़ी जैसे होते हैं हाँ तो कुछ ना कुछ हम दूसरा कहेंगे कि वो कैसा होता है फिर उस जैसा होता है तो किसी एक चीज को बताने के लिए हम कई दूसरे चीजें कहते हैं भाई उस जैसा होता है उस जैसा होता है नील गाय कैसी होती है केवल गाय जैसी भी नहीं होती वो हो। गाय जैसी होती है आप उसको हिरण जैसा भी बोल सकते हैं थोड़ी गाय जैसी हिरण जैसी और घोड़े जैसी गते जैसी तो नहीं ऐसे दो नहीं नहीं ऊंची होती है वो ऊंची होती है हैं खेतों में रहती है ना बहुत जगह मिल जाती है तो खेतों में हरियाणा के खेतों में मिल जाएगी इधर भी मिल जाएगी यूं ही घूमते रोज बोलते हैं उसको फसल को खराब कर देते हैं उनको मतलब वो खाते हैं उनका प्रकृति प्राकृतिक घूमते झुंड के झुंड घूमते रहते हैं उनके यू ही मिल जाते हैं कहीं भी आज, आजकल भी मिल जाते हैं तो किसी एक चीज को बताने के लिए हम कई उदाहरण देते हैं क्योंकि हम ठीक ठीक एक जैसे नहीं बता सकते उसको अब जैसे वो अंधों वाला उदाहरण है हाथी का हाथी कैसा है हाथी कैसा है? ये ज्यादा उपयुक्त हो गया उदाहरण <laughs> हाथी कैसा है तो बोले पंखे जैसा है खंबे जैसा है दीवार जैसा है रस्सी जैसा है ऐसे कुछ कुछ जो जो भी बोल रहे हैं तो एक ही व्यक्ति बोले भाई हाँ ये उस जैसा है ये उस जैसा क्योंकि पूरा जान नहीं पा रहे हैं उसको और समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं भाई इस, इस तरह का होता है ठीक है और क्योंकि बोलिए अच्छा जी पहले सूत्र में ये जो मकड़ी के शरीर जाल वाला उदाहरण दिया गया है तो इससे फिर अद्वैत को हम कैसे खंडित करेंगे इससे अद्वैत को अद्वैत को इससे हाँ। अद्वैत सिद्ध कैसे हो रहा है वो ये कहते हैं कि परमात्मा ने अपने से बना दिया अपने में अपने आप को कन्वर्ट कर दिया मकड़ी ने बनाया एक ही चीज है ठीक है तो इसमें पहला तो यही कहते हैं कि भाई मकड़ी जो है वो शरीर है ना और उसके अंदर चेतन भी बैठा है दो चीजें हैं ना ज्याला जो निकल रहा है वो मकड़ी में स्थित आत्मा में से निकल रहा है या शरीर में से निकल रहा है मकड़ी में स्थित तो जो आत्मा है उससे निकल रहा है ये जाला या तो शरीर से निकल रहा है उसके शरीर से निकल रहा है ना वहां भी तो दो चीजें हैं और वहां चेतन तत्व उस शरीर को प्रेरित करके और वो जाले को बना रहा है ऐसे ही परमात्मा ये दो चीजें हो गई ना द्वैत हो गया ना द्वैत हो गया ना और उनको कहें कि अच्छा ये जो मकड़ी जाला बनाती है करती है इसका देखने वाला कौन है देखने वाला कौन है उदाहरण देके बता रहे हैं ना वो मैं न्याय दर्शन वाले उनका आचार्य जी का कह रहा था ना कि बोले ये अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ भी शुरू करें उदाहरण देते ही वो खंडित हो उदाहरण दिया तो उदाहरण किस उदाहरण एक ही तो चीज है उसमें और किस चीज का उदाहरण देंगे अगर उदाहरण में कोई चीज ली तो वो तो द्वैत हो गया ना ये जो मकड़ी और ये जो जाला ये परमात्मा से भिन्न है या वही है भिन्न है तो द्वैत हो गया ना भाई समझाना तो ब्रह्म को है कि अद्वैत को सिद्ध करना है उसके लिए मकड़ी का उदाहरण ले लिया तो उदाहरण भिन्न होता है या वही होता है भाई वही उदाहरण होता है क्या कभी कभी भी उदाहरण तो हमेशा दूसरा ही देना पड़ता है तो जैसे ही उदाहरण लेके आएंगे दूसरा हो जाएगा वो उनके पक्ष में अगर अद्वैत कोई मानेंगे यदि अद्वैत ही है तो आप उदाहरण नहीं दे सकते कोई और आप उदाहरण दे रहे हैं तो द्वैत हो ही गया उदाहरण देते ही द्वैत आएगा उनका सिद्ध नहीं कर सकते वो अपनी बात को और आत्मा और शरीर इस रूप में भी भेद हो गया यहाँ पर भी आया अद्वैत तो खंडित ही खंडित है नहीं वो अगर ये कहें जो उदाहरण आप दूसरा तत्व मान रहे हो वो तो उसी को ही दूसरी फॉर्म है अलग से थोड़ी ना है रोटी की चाय में चेतनात्मा है या नहीं है उनसे पूछो भाई ये जो मकड़ी है इसमें ब्रह्म है या नहीं है है ब्रह्म है ब्रह्म और ब्रह्म सर्वव्यापक मानते हैं ना वो जी। और ब्रह्म का भी वो जीव रूप है ठीक है तो शरीर से भिन्न होगा ना वो आ, चलो उस पे नहीं जाओ आप इस पे आओ कि ये जो उदाहरण दे रहे हैं उदाहरण दे रहे हैं उदाहरण दृष्टान्त दृष्टांत से भिन्न होना चाहिए या वही होना चाहिए भिन्न होना चाहिए ना तो ये जो दृष्टान्त दे रहे हैं मकड़ी का ये भिन्न दे रहे हैं या दे रहे है? वही दे रहे हैं वही दे रहे वही दे रहे हैं तो वही दे रहे हैं तो दृष्टान्त होता ही नहीं है वही तो दृष्टान्त तो वही होता ही नहीं है ब्रह्म से ब्रह्म से भिन्न जो जो है उसी को दृष्टान्त बना करके आप सिद्ध करोगे तो सिद्धि नहीं होगी बात कहते कि सिद्ध क्या करना है जब है ही एक चीज तो फिर बोल क्यों रहे हैं मतलब सिद्ध क्यों कर रहे हैं मतलब सिद्ध करने का प्रयास करते ही उदाहरण लाते ही तो अद्वैत खंडित है बिल्कुल ही खंडित है अद्वैत में दृष्टांत बन ही नहीं सकता और बिना दृष्टांत के बात सिद्ध हो नहीं सकती अगर प्र... ये माना जाए कि मूलभूत तत्व तो, तो सेम है चाहे आप दृष्टांत ले लो चाहे दृष्टान्त ले लो फिर क्या उत्तर है मूलभूत तत्व तो एक है आटा तो एक ही है चाहे रोटी बना ली चाहे पूड़ी बना ली नहीं आटा तो वही है रोटी बना लो चाहे पूड़ी बना लो उसके बनाने वाला भी कोई है ना बनाने वाला। <laughs> वो बनाने वाला भी आटा ही है क्या मनुष्य तो है कोई और उस मनुष्य के भी शरीर में के एक चेतन तत्व और बैठा हुआ है या नहीं अगर आटा ही सब कुछ है तो बस आटा ही बना लेगा और कर लेगा आटा के लिए चकला भी चाहिए बेलन भी चाहिए पानी भी चाहिए और बनाने वाला भी चाहिए आप जो दृष्टान्त होगे हर जगह खंडित होंगे अद्वैत का है ही नहीं उदाहरण ही नहीं बनता है और बिना उदाहरण के बिना प्रमाण के बात से दो नहीं होगी नहीं खाने वाले को छोड़ भी नहीं उससे जुड़ी भी बात है हाँ आप कह सकते हैं कि भाई किसके लिए बना रहे ये ये आटा रोटी क्यों बन रहा है प्रयोजन क्या है परमात्मा प्रकृति के रूप में क्यों आ रहा है क्यों बदल रहा है बिल्कुल वैसे ही लीला कर रहा है निष्प्रयोजन तो नहीं, नहीं इसमें आएगा सूत्र आगे वो एक अलग प्रसंग में है लोकवत तो लीला केवल उसकी परमात्मा की लीला है चल रही है बस तो परमात्मा ब्रह्म जब अपूर्ण है पूर्ण है कोई कमी नहीं है वो क्यों करेगा तो ये बस क्रीड़ा कर रहा है क्रीड़ा कर रहा है क्या वो उब रहा था बोर हो रहा था बोर हो गया तो और कुछ नहीं तो तिनके ही तोड़ रहे हैं और कुछ नहीं तो कपड़े ही मरोड़ रहे हैं और कुछ नहीं तो कुछ तो तो भी कर रहे हैं भाई बोर हो रहा है अपनी बोरियत हटा रहा है ऊब को हटा रहे हैं अरुचि को हटा रहा है तो परमात्मा में कोई ऐसा मानेगे आप जिस ब्रह्म को इतना श्रेष्ठ मानते हैं वो उब गया है अपनी स्थिति से और कुछ परिवर्तन करना चाहता है चेंज करना चाहता है जीवन के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन रस आए थोड़ा रस आए तो आजकल वो चेंज चेंज बहुत चलता है बस केवल थोड़ा जस्ट फॉर चेंज चलो होटल में खाना खाएंगे चलो ये करेंगे आजकल बहुत चीजें चलती हैं चेंज के नाम पे तो परमात्मा को <laughs> <laughs> परमात्मा को क्या जरूरत है चेंज करने की अपने को अनंत स्वरूप है और है तो आपका जो स्वरूप है परमात्मा का वो गलत है अगर आप ये मानते हो कि वो केवल क्रीडा कर रहा है क्रीडा व्यर्थ कर रहा है पहली बात तो उसको जरूरत नहीं है और दूसरा अगर वो कर रहा है निरर्थक कर रहा है बस वैसे ही कर रहा है नहीं उसको अपने लिए जरूरत नहीं है बस वैसे ही कर रहा है तो निरर्थक क्रिया कर रहा है ऐसे ही व्यर्थ कर रहा है बोले खाली बैठे हुए हो तो और कुछ नहीं और प्रेरणा के लिए है वाक्य तो वैसे कि खाली नहीं बैठना चाहिए अगर कोई काम नहीं है तो अपने कपड़े फाड़ के और सिलते रहो <laughs> लेकिन खाली मत बैठो <laughs> अब उसका क्या प्रयोजन है अपने कपड़े फाड़े और फिर सिले और हानि हो रही है वैसे तो पर चलो और नहीं तो इधर से गठा खोद के मिट्टी को इधर निकालो और फिर निकाली हुई मिट्टी को वापस उसमें रख भर दो निठल्य मत बैठो अब वो वक्ता का अभिप्राय है कि निठलने मत बैठो उसका यह मतलब नहीं है कि उदाहरण देगी आप ऐसा करो वक्ता का तात्पर्य इस बात में नहीं है कि आप कपड़े फाड़ के सिलो वाक्योध हम स्वयं समझ लेते हैं उसका तात... <laughs> तात्पर्य केवल यह है कि आप निठल्ले मत बैठो निरर्थक काम करो ये उसका प्रयोजन नहीं है और कुछ नहीं ये भी करो लेकिन खाली मत बैठो ये अर्थवाद है अतिशोक्ति में कथन है तो परमात्मा निठल्ला बैठ नहीं सकता और कुछ नहीं है तो चलो प्रकृति को ही बनाओ उसके लिए ऐसा नहीं है निर्थक काम नहीं करेगा वो जो ज्ञानवान है निर्थक काम क्यों करेगा तो खंडित नहीं खंडित खंडित है तो ठीक है और कुछ बोलिए आचार्य इसी प्रश्न पर आपने जो दो समाधान दिए थे इसमें जो दूसरा है दृष्टांत तो जो है दृष्टांत से भिन्न होना चाहिए दृष्टांत दृष्टांत से भिन्न होना चाहिए वो चीज यहां समझ में नहीं आया मुझे इस प्रकार मकड़ी वाला उदाहरण लिया इन्होंने मकड़ी जाले को बनाती है और अंदर अपने अंदर ले लेती है इसको ये क्या कहना चाहते हैं कि परमात्मा के अंदर से ही ये संसार बना है और उसी में विलीन हो जाएगा ये कहना चाहते हैं ना ये ऐसा तो परमात्मा से संसार बना और संसार वापस परमात्मा में चला जाता है इसको समझाने के लिए किसी और को लेना पड़ेगा ना उसके लिए मकड़ी और जाले का उदाहरण लिया तो ये उस परमात्मा से ब्रह्म से भिन्न एक चीज हो गई ना भिन्न अथवा यह भी ब्रह्म ही बना रहा है ब्रह्म ही अपने अंदर ले रहा है ये जो मकड़ी जाला बना रही है ब्रह्म ही जाले को बना रहा है और अपने अंदर ले रहा है वही है क्या अलग है ना तो अलग मानते ही तो द्वैत आ गया और यदि वो ये कह देता है कि वही है तो आपका मूल प्रश्न तो ये था कि वही दृष्टान्त अष्टांत एक कैसे हो सकता है तो अगर वो कहता है नहीं ये भी वही है क्योंकि उसको ये डर लग रहा है कि मैंने अलग कह दिया तो अलग कहते ही तो द्वैत सिद्ध हो जाएगा तो कहने नहीं ये भी वही है तो वही है तो वो दृष्टान्त नहीं बन सकता उसके लिए तो कुछ और चीज लेनी पड़ेगी है? ठीक है आगे चलते हैं बोलो ओम आचार्य जी ये जो पूर्ण नाभि का दृष्टांत है उसमें जब वेदांति लोग ऐसा दृष्टांत देते हैं तो उसके उसका खंडन करने के लिए कहते हैं कि उसके अंदर जीव भी है तो दो चीजें हो गई जो इस ढंग से जो खंडन किया जाता है एक तो आपने बताया वो अलग ढंग से लेकिन इस ढंग से जब खंडन किया जाता है तो वो छल माना जाएगा ना क्योंकि वो पूर्ण नाभी का मतलब पूरा उस शरीर को ले रहे हैं और उससे उत्पन्न हो रहा है उसी में जा रहा है न कि वो अंदर जीव आदि को ले रहे हैं ठीक तो है लेकिन है। उनसे हम पूछेंगे कि भाई इसको मकड़ी को आप चेतन मानते हो जड़ मानते हो जड़ तो नहीं कहेंगे ना एक मकड़ी मरी हुई हो और एक जिंदा हो उसमें अंतर तो कहना ही पड़ेगा ना ये तो प्रत्यक्ष का लाभ कैसे करेंगे चेतन ही कहेंगे कोई चेतन है तो ये मकड़ी का शरीर अपने आप बना रहा है या अंदर का चेतनात्मा की प्रयत्न प्रेरणा से बन रहा है यह मरी भी मकड़ी नहीं बनाती है जिंदा मकड़ी करती है उसमें जो ये अंतर है तो वो लोग भी आत्मा को मानते ही है ना वहां पे चेतन तत्व को अंतर यही कहेंगे तो वो मान रहे हैं इसलिए हम कह देते हैं कि भाई यहां भी देखो दो चीजें हैं प्रकृति और उसमें उसकी चेतनता मकड़ी और मकड़ी के अंदर तत्व तो यहां भी जो अगर आप ये उदाहरण दे रहे हो तो परमात्मा इस प्रकृति के अंदर है और उस दृष्टि को बनाता है ये तो मान ही रहे हैं ना इस मकड़ी वाला मकड़ी वाला उदाहरण अमान्य थोड़ा है भाई ये तो उपनिषद का वचन है ये सारे के सारे उदाहरण तो सिद्धांत पक्ष में मान्य है ये कोई अद्वैत का ही उदाहरण तो न इस दृष्टांत को वो अद्वैत की सिद्धि के लिए देते हैं हम कह रहे हैं कि भाई ये दृष्टान्त अद्वैत की सिद्धि नहीं करता दृष्टान्त तो है दृष्टांत का खंडन नहीं कर रहे हैं दृष्टान्त से जो अद्वैत की सिद्धि की जा रही है वो उसका निषेध तो ठीक है दृष्टान्त तो बनता ही है परमात्मा सृष्टि के अंदर रहता है इसी में से ही वो बना देता है और इसी में विलीन कर लेता है समझाने के लिए ठीक है आगे देखिए तो परमात्मा ही जे के रूप में उपादेय है मोक्ष की सिद्धि के लिए इत्यादि जो सारी बात चल रही थी पांचवें सूत्र में वदति इति चेतना प्राज्योही प्रकरणात् अब इसी प्रसंग में जो पीछे हमने पांचवें सूत्र में एक वचन के ऊपर जो चर्चा हुई थी अशब्दम अस्पर्शम अरूपम इसी पे जिस पे हम अभी भी चर्चा कर रहे थे उसको लेते हुए कोई यदि कुछ और ढंग से व्याख्या करें तो बोले इससे हम तीनों का ग्रहण कर लेंगे यहां जो लक्षण बताए गए वो परमात्मा पे तो घटते ही है और प्रकृति पे भी घटते हैं ये पीछे भी बताया बोले जीवात्मा पे भी घटते हैं जीवात्मा भी अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम अरसम नित्यम अगंधवच्चन अनाद्यान ये सारे लक्षण तो उस पर भी घटते हैं तो तीनों का ग्रहण <coughs> तो तीनों का ग्रहण हो जाएगा तो तीनों को ही हम मान लें तीनों ही जे के रूप में मान ले और तीनों ही किसके कारण है ऐसा मान ले तो उसका यहां पर निषेध किया गया कि तीन का जो कथन है वो ऐसा यहां ग्रहण नहीं हो सकता वहां तो प्रसंग परमात्मा का ही है एक तरह से तो ये व्याख्या की गई है दूसरा इसको तीन संख्या को उस प्रसंग में कठोपनिषद का ये प्रसंग है तो नचिकेता और यम का संवाद है नचिकेता ने तीन प्रश्न किए थे तीन वर मांगे थे प्रश्न के जो है वो वर जो तीन मांगे गए उसमें उसने तीन बातें रखी थी और यमराज ने यमाचार्य ने तीन बातें वहां कही थी उन तीन के अंदर एक तो पिता के बारे में उसने कहा था दूसरा अग्नि के बारे में जानने की इच्छा की थी वर मांगा था अग्नि का और तीसरा परमात्मा के बारे में कहा था ये तीन वहां पर प्रत थे और उस तीन में अंत में परमात्मा आया था और परमात्मा का ही वर्णन चलते चलते चलते यह अशब्दम अस्पर्शमार रूपम यह चीज आई है जिसके ऊपर चर्चा चल रही थी जिसपे पूर्व पक्षी ने एक संक्षेप आक्षेप किया कि ये वचन प्रकृति का वाचक हो सकता है ये जो कथन था तो ये दो तरह से इस सूत्र की व्याख्या करते हुए उसका समाधान किया गया भाषिक में पंक्तियों को देखेंगे सूत्र है त्रयाणाम एवं चैवम उपन्यास प्रश्नश त्रयाणाम एवं तीनों का ही तीन का ही एवं उपन्यास प्रश्नश्च उपन्यास का मतलब वो बात रखी गई है प्रश्न है और फिर उसका उपन्यास यानी उत्तर दिया गया है समाधान किया गया है तो तीन का ही किया गया है तीन का ही किया गया है भाष्य देखिए तत्र तत्पूर्वोदाह पहले जो उदाहरण दिया था इसी अड़सठवें पृष्ठ पर सबसे ऊपर की पंक्ति में यहां भी उद्धित कर रहे हैं अशब्दम अस्पर्शम महता परम इकोपनिषत का तीन इति वचने अव्यक्तम प्रधानम स्वीक्रियता तरीके अगर यहां पर प्रधान को स्वीकार करें जैसा कि पूर्व पक्षी पीछे कह रहा था कि यहाँ प्रधान को मान लेंगे प्रकृति को तो यदि प्रधान को मानते हैं तो कथम न त्रय एवं ईश्वर जीव प्रकृतिश्चित पदार्थ स्वीकृर तो यहां फिर ईश्वर जीव प्रकृति तीनों ही क्यों ना स्वीकार कर लिए जाएं, जिस आधार पर आप प्रधान को ग्रहण कर रहे हो केवल इसी श्लोक को देखते हुए और इस श्लोक में भी जो इसके कुछ लक्षण बताए गए हैं इनको देखते हुए यदि आप प्रधान का ग्रहण करते हो तो इनके आधार पर तो बाकी दोनों का भी यानी तीनों का कुल मिलाकर के ग्रहण कर लेना चाहिए वो स्वीकार करने चाहिए और यदा त्रयो सामान्य धर्मेण शब्दादि विहीना तीनों ही ईश्वर जीव प्रकृति जब सामान्य रूप से शब्द आदि से रहित हैं, ये गुण धर्म ऐसे हैं जो सामान्य है सबके समान है शब्दादि विहीना महतश्च परा सूक्ष्म संति और वहां जो ये कहा था महता परों महतत्व से परे हैं महत्त्व so, से भी सूक्ष्म महत्त्व से सूक्ष्म प्रकृति भी है महत्त्व से सूक्ष्म आत्मा भी है महत्त्व से सूक्ष्म परमात्मा भी है तो ये भी लक्षण घट रहा है उससे सूक्ष्म है तो त्रैणम एव प्रश्न प्रतिन न प्रतिनिर्देशन चवितव्यम तो फिर प्रश्न आपको तीनों से संबंधित करना चाहिए एक का आपने क्यों कहा कि इस वचन से प्रकृति या अव्यक्त सिद्ध होता है अव्यक्त इसका कारण है ऐसा क्यों एक ही क्यों कहा आपने अगर ये लक्षण देख रहे हो तो आप तीनों का कहते लक्षण ही घटाने हैं तो।, तो इस तरह से उनका खंडन करते हुए अंत में उपसंगार कर रहे हैं वस्तु तो नात्र तथा प्रसंग या इन तीनों का प्रसंग नहीं है प्रसंग अस्तु परमात्मा ने एव अस्ति तस्मात्साह एव अत्र जे यह प्रसंग केवल परमात्मा का पीछे से जो प्रकरण आ रहा है और मृत्यु मुखात् परमुच्चते ये भी है कि यहां से इस श्लोक से लेकर के परमात्मा को जान के ही मृत्यु मुख से छूटने की बात कही गई है कहीं ये नहीं लिखा आत्मा को जान करके मृत्यु मुख से छूट जाता है जीवात्मा को और न ये कहा कि प्रकृति को जान करके मृत्यु मुख से छूट जाता है ऐसा नहीं वर्णन आता है कई लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा को जान लिया तो बस मुक्ति हो गई वो परमात्मा को स्वीकार ही नहीं करते लेकिन वैदिक परंपरा में यह सब सब जगह परमात्मा को जान के ही मृत्यु मुख से छूटने की बात है मुक्ति की प्राप्ति की बात तो ये एक तरह से हुआ इतना हो गया स्पष्ट इसी सूत्र की अब दूसरी ढंग से व्याख्या कर रहे हैं तो अथा अपरो व्याख्या मार्ग दूसरी शैली से कर रहे हैं क्या कर रहे हैं अत्र कठोपनिषदी नचिकेत सो वर विषय कह प्रश्न नचिकेता के वर से संबंधित प्रश्न थे तो नचिकेता के पिता ने उसको अपने घर से निकाल दिया और कहा मैं तेरे को यमराज को देता हूं दान कर दू नचिकेता ने पूछा मेरे को कैसे दे रहे हो आप सर्वस्व दान कर रहे हो तो मेरे को किसके दे रहे हो मैं भी आपका बेटा हूं ना आपकी संपत्ति हूं उसको यमाचार्य को दे दिया गुस्से में आके वो वहां घर गया तीन दिन भूखा बैठा रहा यमाचार्य आए तो उनको दुख हुआ उन्होंने कहा अच्छा तीन वर मांगो वो तीन वरों के साथ साथ जुड़े हुए प्रश्न है वो कुछ जानना चाहता है वो वर की पूर्ति के रूप में प्रश्न है इसलिए इन्होंने कहा नचिकेतो वर विषय क्या है प्रश्न तो वर विषयक था जो सूत्र में प्रश्नश्चय है वो तो वर से संबंधित प्रश्न है और यम से उपन्यास और यम के द्वारा जो कहा गया वो था उपन्यास सूत्र में जो उपन्यास प्रश्नश्चय इसको खोल रहे हैं तो यमस्य उपन्यास और उपन्यास को इन्होंने खोल दिया आगे कथन विन्यास कथन का विन्यास कथन कथन की शैली एक प्रारूप उपन्यास अर्थात कथन इसी को आगे खोल दिया प्रतिवचन क्रमश्च प्रतिवचन प्रतिवचन मतलब प्रत्युत्तर वचन तो हो गया प्रश्न के रूप में और प्रतिवचन उसके बदले में उसको सुन के द्वनी, द्वनी, के ध्वनि प्रतिध्वनि ऐसे तीन विषयों संबंध में है वो कौन से हैं अर्थात प्राण रूपे पितरी प्राण रूप में पिता से संबंधित अहम आत्मा के अग्नऊं ज्योतिषी अहम आत्मा का तो मै राजस्वरूप उसका यमा का उस रूप में आत्मा का अहम आत्मा के अग्नऊन अहंज्योतिषी और परमात्मा चय थी और परमात्मा में तेषा विषय प्रश्न समाधान हम चित प्रसंग में प्रश्न और समाधान कहा गया है ये जो हम ऊपर वाला श्लोक देख रहे थे अशब्दम अस्पर्शम वाला ये भी कठोपनिषद तीन पंद्रह का है और कठोपनिषद के प्रारंभ में ये प्रश्न उत्तर आए हैं तो ये भूमिका क्या चल रही थी उसको ये इसके माध्यम से दिखा रहे प्रश्न तो तीन ही थे वहां पर प्रकृति की कोई बात ही नहीं थी जो पूर्व पक्षी प्रकृति को लेकर के कह रहा था बोले प्रकृति का तो कोई प्रश्न ही नहीं था प्रकृति का तो कोई उत्तर ही नहीं था वहां पर तो जो क्या प्रसंग था उसको यहां पर इन्होंने ब्रह्मिजी ने प्रस्तुत किया क्या प्रश्न था और क्या उत्तर था तो समाधानम विद्य थे सबसे ऊपर की पंक्ति ये कहते हैं शांत संकल्प एक तो संकल्प हमें बिंदी हटा लीजिए किया हुआ शांत संकल्प सुमना यथा सीतम्युर गौतमो मांत्यु हो तो नचिकेता यमाचार्य को कह रहे है, है मृत्यु यमराज हैं मृत्यु के देवता यम को है मृत्यु माम अभी मेरे प्रति मेरी ओर गौतम गौतम कुल वाले मेरे पिता गौतम गोत्र वाले मेरे पिता कैसे हो जाएं, शांत संकल्प वाले हो जाएं, मेरे प्रति शांत विचार वाले हो जाएं, क्योंकि पिता अशांत हो गए थे सुमनाहा प्रसन्न मन वाले हो जाए यथाश्या जिससे जैसे हो जाएं बीत मन्यु मेरे प्रति क्रोध से रहित हो जाए ऐसा मैं चाहता हूं पहला बार उसने ये मांगा और पिता को गुस्सा क्यों था राजा को कि राजा ने जब दान किया तो दान कैसी गायों का किया जिन जो दूध देना बंद कर चुकी थी वृद्ध हो गई थी रुग्ण थी ऐसों का दान किया तो दान तो ऐसों का नहीं किया जाता तो पुत्र को अच्छा नहीं लगा ये कोई दान हुआ क्या दान में तो हम दूसरे के लिए कुछ अनुकूलता पैदा करते हैं अब इसमें उल्टी प्रतिकूलता हो जाएगी जो लेगा भी तो क्या करेगा उसका तो मांसाहार तो था नहीं कि काट करके चलो मांस ही खा लेंगे या मांस बेच लेंगे और कमा लेंगे ऐसा तो था नहीं तो शायद नचिकेता गुस्सा नहीं होता चलो आजकल बहुत वो चल रहा है बीफ का गो मांस का तो यहां तो उसको गुस्सा यही था कि ये सारे दे रहे हैं और इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है ऐसा ऐसा दान कर रहे हैं और अपने को दान समझ रहे हैं तो परेशान था पिता को कुछ कह नहीं सकता था ज्यादा तो उसने कहा कि अच्छा आप सबको दे रहे हो तो मेरे को किसको दोगे आप बच्चे के प्रश्नों को सुन गए पिता को गुस्सा आ गया मेरे प्रश्न करते तो वो गुस्सा उनका शांत हो जाए ये पहला वर मांगा उसने तीन वरों में से तो इति थम प्रश्न ये प्रश्न कह लीजिए वर कह लीजिए, एक ही बात है तो इसका समाधान किया यमाचार्य ने यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दाल मत प्रसृष्ट उलक उद्दालक, औदालकी और आरुणी अरुण आरुन का पुत्र उसको कह रहे हैं मत प्रसृष्टा मेरे से छोड़ा हुआ जब मैं तेरे को या तू सीखे जाएगा वापस जब अपने पिता के पास जाएगा तो यथा पुरस्ताद जैसा वो पहले था भविता वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले मतलब नाराज होने से पहले प्रिय था वैसा ही तुम्हारे पिताजी वैसे ही हो जाएंगे मत प्रशिष्ट मेरे से छोड़े वे तुम प्रति प्रति इत यहां से गया हुआ या तो जाना हुआ यहां से जान करके जब तुम जाए जाओगे तो तुम्हारे पहले जैसे हो जाएंगे इतित प्रथम से समाधान उसके प्रथम का समाधान था ये पहली बात हुई तीन में से पहली बात हुई दूसरा सत्वम अग्निम स्वर्गम अध्ये मृत्यो प्रभ्रू ही तम श्रद्धा द्वितीय प्रश्न दूसरा वर है सत्वम ये नचिकेता अग्नि को कह रहा है यानी यमा, को कह रहा है सत्वम हे यमाचार्य तुम स्वर्गियम अग्निम अध्य स्वर्ग को देने वाली स्वर्ग के लिए हितकर अग्नि को जानते हो हे मृत्यु मृत्यु संबोधन है तम प्रभ्रूही उसको मेरे लिए कहो कैसे मेरे लिए श्रद्धाना यम जो कि मैं श्रद्धा वाला हूं इसको जानने की इच्छा रखता हूं और श्रद्धा पूर्वक आया हूं ऐसे मुझको मैं पात्र हूं और आप मुझको उसके बारे में बताइए ये दूसरा प्रश्न हुआ अब उत्तर क्या दिया प्रत्ये बदु में निबोध स्वर्गम अग्निम निहितम गुहायाम इको तेरे, तेरे लिए प्रब्रवी में अच्छी तरह से बोलता हूं तदु में तू मेरी बात को सुन अच्छी तरह से मैं बोल रहा हूं तू अच्छी तरह से सुन किसको स्वर्गम अग्नि स्वर्ग को देने वाली जो अग्नि है उसको हितकारी जो अग्नि है उसको सुन और कहा है वो निहितम गुहायाम जो कि गुप्त रूप में है छुपी भी है ऐसी इति तस्य हम ये दूसरे का समाधान किया पहले में पिता दूसरे में अग्नि प्रकृति तो अभी तक आई नहीं है यहां पर तीसरा ये यम प्रेत विचिकित्सा मनुष्य अस्थि इति एक नायम अस्थिति चैके एक तद्याम अनुशिष्ट हम तो जो यह है प्रेते का मतलब है मरने के बाद में विचिकित्सा यानी संशय होता है क्या संशय होता है कोई मर गया है तो किसी मनुष्य के विषय में अस्तित्व है कि नायम है कि कोई कहते हैं कि यह है अभी भी कोई कहता है कि नहीं है अभी एक तो मरने के बाद में बस आप सब कुछ समाप्त हो कुछ भी नहीं है आगे कुछ भी नहीं है एक है कि नहीं मर तो गया है शरीर से तो मर गया लेकिन अभी भी है वो आत्मा तो कोई ये कहता है कोई ये कहता है उसमें चिकित्सा है संशय है एतद विद्याम अनुशिष्टया अहम तो एतद विद्याम मैं इसको जानूं इसके बारे में जानूं मृत्यु के बाद में क्या होता है त्वया अनुशिष्ट अहम् तेरे द्वारा बताया गया सिखाया हुआ मैं इस बात को जानू दूसरा और था इसी से जुड़ा हुआ अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् जो पीछे वाला था ये तो आत्मा परक है उससे जुड़ी हुई उससे जुड़ी हुई बात फिर आगे कहते हैं अन्यत्र धर्मात् जो धर्म से भिन्न है यानी धर्म से रहित है अन्यत्र अधर्मात् जो अधर्म से भी रहते धर्म अधर्म दोनों से जो रहित है पाप पुण्य से दोनों से जो रहित है यानी निष्काम कर्म करने वाला ऐसा वो परमात्मा यद तत्पश्यसी तत्व जिसको तुम देखते हो तुम जानते हो उसके बारे में मुझको बताओ इति तृतीय प्रश्न ये तीसरा प्रश्न आत्मा परमात्मा के संदर्भ में किया मुख्य रूप से परमात्मा के बारे में अंत में बनेगा और इसका उत्तर यमाचार्य ने दिया वो कौन है तो सर्वे वेदा आ य पदम आम सारे वेद जिस पद को जिस परम पद को बार बार कहते हैं जिस श्रेष्ठ तत्व को बार बार कहते हैं ओम इति तत्व ओम है यानी ओम शब्द वाच्य ओम के द्वारा जिसको कहा जाता है वो यानी परमात्मा तो ये उसका समाधान हुआ तो तस्मात न अव्यक्तम प्रधानम जेयत्व न जे के रूप में यहां पर अव्यक्त को कहा ही नहीं गए उसने तीन चीजें तीन वर मांगे कुछ चीज जाननी चाहिए उसमें अव्यक्त को तो प्रकृति को तो जानना चाह ही नहीं है तो तस्मात न अव्यक्तम प्रधानम जेयत्व उपाधिय अत्र अध्यात्म ग्रंथ है इस अध्यात्म ग्रंथ में इस अध्यात्म ग्रंथ में विशेष रूप से कठोपनिषद में जिसके वचन को लेकर के पूर्व पक्षी अव्यक्त का कथन कर रहा था कि अव्यक्त जानने योग्य है अव्यक्त इसका कारण है तो यहाँ प्रसंग में अव्यक्त है ही नहीं तत्र तु अंतिम तृतीय प्रश्न प्रसंगतस्य तरत्म एवं स्वरूप प्रतिपादन परम वचन तद यहां पर तो तृतीय प्रश्न के प्रसंग से परमात्मा का ही स्वरूप प्रतिपादन किया जा रहा है किस वचन से जो कि पहले का अशप्तम अस्पर्शम महता परम अब ये जो वचन था ये कठोपनिषिकता तीन पंद्रह था इससे पहले के वचन कहा थे एक एक से सम, एक थे एक दस एक ग्यारह फिर एक चौदह फिर एक बीस फिर दो चौदह दो पंद्रह अब इसके बाद में ये तीन पंद्रह तो जिस वचन पे हमारी चर्चा चल रही है उसमें पीछे से तीन बातें आते आते परमात्मा का प्रसंग चल रहा है और वहां ये कहा गया है तो इससे सिद्ध होता है यहां अव्यक्त का तो वैसे भी कोई बात नहीं है तीन चीजें अलग ही हैं इसका व्याख्या हुई तो त्रैणम एवं चैवम उपन्यास प्रश्नश्चय तीन ही बातों का तो यहां पर उपन्या प्रश्न और उपन्यास है अव्यक्त का तो यहां है ही नहीं इससे ध्वनि इसके साथ साथ में अव्यक्त का तो यहां कथन है ही नहीं इन तीन का ही तो यहां पर कथन है जो दूसरा प्रश्न है अग्नि के लिए वो अग्नि जीवात्मा लेते ले। जीवात्मा भी लेते हैं कई जने अहम आत्मा के अग्नोवी थी और बाकी वो अग्नि त्रिनाचिकेत अग्नि जो है वहां पर जो दिखाई देती है जिसमें आहुतियां आदि देते हैं उस अग्नि का भी वर्णन है ये काफी रूपक, रूपक के रूप में है और कई भिन्न भिन्न तरह से इसके अर्थ किए जाते हैं अग्नि मतलब वो अग्नि वैसे ही भौतिक अग्नि के रूप में ये जो है जो कि स्वर्ग को देने वाली है स्वर्ग का साधन है स्वर्ग कामो यजेता इस संदर्भ में देख लीजिए इसको निहितम जो अंदर छिपी हुई अंदर छिपी हुई है वो परमात्मा के प्रति भी आ जाता है जो हम पीछे देख रहे थे गुहा में है एक दहर में है वो आत्मा के लिए भी कथन में आ सकता है अग्नि के लिए भी अग्नि जैसे की लकड़ी के अंदर अग्नि है और भी जगह पे अग्नि है तो वो कैसे गुहा में नहीं तय प्रकट थोड़ ना हो रही है छुपी भी है गुहा में नहीं तय मतलब छुपी भी है लकड़ी में और में सब जगह है परमाणुओं में है आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो सब जगह हर परमाणु में कितनी ऊर्जा है कितनी अग्नि तत्व तो है वो ऊर्जा प्रकाश ताप ये जो सारा है ये अग्नि तत्व ही है वो कितना अधिक भरा हुआ है उसके अंदर सूर्य से आ रहा है ये सारा अग्नि तत्व आ रहा है कितना भरा हुआ है उसके अंदर छुपा हुआ है उसमें ये सारी जितनी भी जड़ चीजें उन सब के अंदर ही छुपा हुआ है ऊर्जा बहुत भरी पड़ी है अंदर अनंत ऊर्जा कह सकते हैं अपनी दृष्टि से अकूत ऊर्जा आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से उसकी कोई सीमा ही नहीं है इतनी भरी हुई है ऊर्जा जितना हम काम में नहीं ले सकते इतनी ऊर्जा भरी पड़ी है ऊर्जा ही ऊर्जा अब इसी बात की पुष्टि के लिए और आगे कथन कर रहे हैं सातवां सूत्रों महद तो महत मतलब बड़ा या दूसरे ढंग से भी अर्थ करेंगे या दो तरह से इसकी व्याख्या करेंगे भाष्य देखिए यच्च यद्दम अस्पर्शम अनात्यंतम महत परम श्लोक वही उठा रखा है अभी भी प्रसंग में इसमें जो महता परम कहा गया है अत्र महता परम उक्तम महतः परम ये कहा गया कि ये जो है ये किस महत से भी परे है तद महत शब्दों महदवत इति विज्ञेयम अनाद्यंतम महता या जो महत शब्द है यह महत्वत इस अर्थ में लिया जाना चाहिए महत्वच्च सूत्र में जो महत्वत कहा गया है इनका कहना है कि वहां जो कठोपनिषद में महत शब्द है उसका महत्वत् अर्थ लेना चाहिए कैसे लेना चाहिए तो यह का मतलब है महत्वाला महत्ववाला मतु प्रत्यय लगा करके इसको महत्वत महत वाला इस तरह से अर्थ किया इति क्यों तत्र परम इत महतवत परम महत से परे इसका मतलब है महत वाले से परे इसको खोल दिया इन्होंने महत परिमाणवत महत जो है वो परिमाण है महत वाला मतलब महत परिमाण वाला जो महत परिमाण वाला है उससे भी परे महे, महत परिमाण वो महत परिमाण वाला क्या है तो बोले व्योम परम इति ज्ञातव्यम व्योम, व्योम यानी आकाश से भी वो परे है महत परम मतलब महत परिमाण वाले से भी परे है महत परिमाण वाला व्योम आकाश एक सामान्य रूप से हम उसको सर्वव्यापक मानते हैं और कई बार उसको और परमात्मा को समान सर्वव्यापक मानने लगते हैं आकाश भी सर्वव्यापक है परमात्मा भी सर्वव्यापक है तो दोनों एक ही जैसे हुए लेकिन यहां किस तरह से कहा जा रहा है वो महत से भी परे है जिसको हम महत कहते हैं महत परिमाण वाला कहते हैं आकाश कहते हैं व्योम कहते हैं ये उससे भी परे है अर्थात ये इतना बड़ा होते हुए भी महत इतना बड़ा होते हुए भी परमात्मा से बड़ा नहीं है परमात्मा तो उससे भी परे है ये प्रकृति से बना हुआ है सीमित है उस दृष्टि से तो महत्वतः परम महत परिमाणव व्योम परमिति जातव्यम अपने और अपनी पुष्टि के लिए वेद का प्रमाण दे रहे हैं यथाच वेदे व्योम न परमात्मा निर्दिष्ट वेद में साक्षात व्योम से परे परमात्मा को कहा गया है ये इन्होंने त्योमन जो शब्द लिया इसीलिए क्योंकि वो शब्द वेद के अंदर पढ़ा हुआ है ऋग्वेद का मंत्र है पहले भी आया है तुमसे पारे रजसो व्योम हे ईश्वर तो रजसह रजस्योम पारे रज कहते हैं पृथ्वी आदि को पृथ्वी आदि जो लोक हैं इनको रज नाम से कहा गया रजांसी रज क्यों कहते हैं इनको जो आकाश में देखेंगे तो ये सारे छोटे छोटे धूल के कण ही तो दिखाई देते हैं रात को जब हम तारों को देखते हैं तारे तो चलो फिर भी मोटे थोड़े बड़े दिखाई देते हैं जिसको हम आकाश कहते हैं वो एक गुला दूधिया सा प्रकाश और वो फैला हुआ दिखाता है वो छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे वो क्या यूं ही लगता है ना जैसे आकाश के अंदर धूल है कण है छोटे छोटे छोटे ऐसा ही तो दिखता है ना मोटे तौर पर पृथ्वी से बस धूल के कण है ये वैसे बड़े बड़े हैं लेकिन कुल मिला पूरे सब पूरे विश्व को देखेंगे सबको देखेंगे तो छोटे छोटे रजस रज मतलब इन्हीं के नाम के लिए तो पृथ्वी आदि लोगों से जो परे है और व्योम जो आकाश से भी परे है तुम उससे भी परे हो तो व्योम से परे परमात्मा को यहां पर सीधे वेद में कहा गया है इसलिए अनाद्यनतम महता परम करके जो कथन किया गया वो महता का मतलब महत्त्व नहीं है ये जो व्याख्या कर रहे हैं इसके अनुसार महत का मतलब महत्त्व नहीं है क्योंकि वहां पर हमने महत से परे इस व्याख्या को करते हुए तीनों का ग्रहण कर लिया था जो महत्व से परे है महत्त्व से सूक्ष्म है यानी महत्व से परे मूल प्रकृति भी आ गई महत्व से सूक्ष्म आत्मा भी आ गया और महत्त्व से परे सूक्ष्म परमात्मा भी आ गया ठीक है सूक्ष्मता की दृष्टि से लेकिन जब हम यहां महत्ता का मतलब महत्वतः करेंगे महत परिमाण वाला जो उससे भी परे है अब कौन आएगा आत्मा तो नहीं आ सकता आत्मा उस तो आकाश से भी परे है ऐसा तो है नहीं हो तो छोटा एक देशी है अब इसमें केवल परमात्मा आएगा जो उससे भी परे है व्यापक है यह एक व्याख्या हो गई अब कहते हैं अपरो व्याख्या मार्ग दूसरी व्याख्या की शैली है इसी और यह है महत्वतः में जो वत दिखाई दे रहा है वो प्रत्यय भेद से है एक में मतुप हमने पीछे देखा अब वती लगा लेंगे सदृश अर्थ वाला उसके समान महत के समान अभी समान अर्थ लेके कर रहे हैं अपर व्याख्या मार्ग महदवत महदवत प्रत्यय वत मतलब विजय प्रत्यय सादृश्य में समानता में जानना चाहिए चकारस्य चकार अनुकर्षण अर्थ और जो महदवत है चय पीछे से नकार को ग्रहण करने के लिए है वदति चेत न प्राज्योही प्रकरणार्थ पांचवें सूत्र में जो न शब्द पढ़ा गया उसका यहां पर अनुकर्षण कर रहे हैं खींच रहे है। तो ना यति अनुकर्षण अर्थ है तथा सूत्र अयम अर्थो जातो अब ऐसा करने पे सूत्रार्थ क्या होगा वो अब बता एक तो ना ले लिया और एक वत मतलब सदृश अर्थ को ले लिया महत के समान तो क्या अर्थ बनेगा अव्यक्तम प्रधानम न जगत जन्मादे स्वतंत्र कारणम मोक्षार्थं वाज्ययम न से पहले निषेध किया गया कि आपका कथन ठीक नहीं है क्या कथन ठीक नहीं है कि ये जो अव्यक्त प्रकृति है ये स्वतंत्र रूप से जगत का की जन्मादि का कारण नहीं है और परम मुक्ति प्राप्ति के लिए जे भी नहीं है जगत का कारण और मुक्ति के लिए जे ये दोनों बातें इसमें नहीं है निषेध कर दिया कथम क्यों नहीं है उसके लिए महदवत् सूत्रकांश ले लिया महत्वत यथा ही महत् तत्व जगत जन्मादे न स्वतंत्र कारणम महत्व के समान अब यहां महत् का मतलब महत्व लिया हुआ है मूल प्रकृति से जो पहला तत्व उत्पन्न होता है महतत्व उसका ग्रहण है जय से जगत की उत्पत्ति में स्वतंत्र कारण नहीं होता है किंतु गौणम एवं और लेकिन गौण कारण होता है और ना भी मोक्षार्थम जय भवितुमरति मर रहती यथाही महत परम अव्यक्तम निर्दिष्टम और ये जो मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी ये जय नहीं हो सकता अंतिम रूप से क्योंकि इस महत से परे भी किसी और को कहा जा रहा है और को कहा जा रहा है मतलब अंतिम रूप से जय तो वो है पहुंच तो वहां पर बना है तो मोक्षार्थम जयम भवित अरहति यथा ही महतः परम अव्यक्तम निर्दिष्टम तथा अव्यक्तात्ष है पर उक्त उस अव्यक्त से परे वो पुरुष है तो पहली बात तो महत्व और महत्व से परे अव्यक्त है और अव्यक्त से भी परे एक और चीज कह दी गई प्रकृति कह दी गई दोनों बातें हो गई देखिये पहले तो कहा था महतत्व इव तद अव्यक्तम प्रधानमप जगत जन्मादे न स्वतंत्र कारणम महत् के समान प्रकृति भी जगत जन्मादि का कारण नहीं हो सकती क्यों क्योंकि वो गौण ही है और उससे परे परमात्मा है दोनों चीजें देख लेना पहले तो महतत्व का कहा था और महतत्व से परे कौन है वो अव्यक्त है और वो अव्यक्त से भी परे कौन है वो पुरुष है तो जैसे महत नहीं होता है जैसे प्रकृति नहीं होती है जैसे महत्व नहीं होता है ऐसे प्रकृति भी नहीं होती है कारण जगत जन्म का कारण क्योंकि महत्त इसलिए नहीं होता है कि महत्व से परे प्रकृति कही है प्रकृति इसलिए नहीं होती कि प्रकृति से परे फिर परमात्मा को कहा गया वो गौण कारण है मुख्य कारण नहीं है महत्व परम अव्यक्तम एक तो ये कहा और आगे अव्यक्ता पुरुष पर उस अव्यक्त से परे पुरुष है नीचे कहा गया आगे अव्यक्त से पुरुष परत्वात्व परत्वाश्रय अव्यक्त के पुरुष परक होने से पुरुष के परख होने का मतलब है अव्यक्त से पुरुष परत्वात्थ महतत्वत्श्रय जैसे महत्वत्व प्रकृति के आश्रित है ऐसे ही प्रकृति परमात्मा के आश्रित है पराश्रय होने से ये पुरुष परत्वाद मतलब पुरुष के आश्रित होने से पुरुष है परो इति कथनात् तस्य पुरुषाधीनत्वात् न अव्यक्तम जगत जन्मादे स्वतंत्र कारणम् तो कि पुरुष जो परे है उस प्रकृति से अव्यक्त से परे है इस कथन से यह पता लगता है कि वो पुरुष के अधीन है ये उससे परे है ये उससे भी ऊंचाई उससे भी ऊंचाई उससे, उससे भी परे है तो इनके परमात्मा के ये अधीन है जगत जन्मादि में स्वतंत्र कारण नहीं है और न च मोक्षार्थम जेयम इतनी सिद्धम और वो मुक्ति प्राप्ति के लिए जे के रूप में भी नहीं है अंतिम जे के रूप में वो प्रकृति नहीं कही गई है तो यहां तक इन्होंने ये दूसरी व्याख्या भी कर दी ठीक है अब इसी विषय में थोड़ा सा विवेचना का भाग प्रारंभ करते हैं ये शंकर भाष्य शंकर भाष्य में एक वचन दिया इन्होंने आगे वहां लिखा यथा महत् शब्द सांख्य सत्तामात्रे प्रथम जे प्रयुक्तो न तम एवा प्रयोगो वैदिक अभिधत्त। प्रयोगे अभिदत्ते यथा महत् शब्द जैसे कि महत ये शब्द महत्व नाम का जो शब्द है ये संख्य संख्यों के द्वारा यानी संख्य दर्शन वालों के द्वारा संख्य दर्शन में सत्तामात्री प्रथम जय प्रयुक्तो सत्ता मात्र के लिए प्रथम जय मतलब जो प्रथम उत्पन्न हुआ है उसमें उसको प्रयोग किया गया क्योंकि अव्यक्त से महत्व उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले वही उत्पन्न हुआ तो वह प्रथम है और सत्तामात्र क्यों कहते हैं क्योंकि अव्यक्त थी अव्य प्रकृति अव्यक्त थी उस समय जैसे कि उसकी सत्ता ही नहीं थी ये अभिव्यक्ति की प्रथम बात आई है महतत्व जो है वो प्रथम अस्तित्व में आया है व्यक्त हुआ है तो व्यक्त हुआ तो उसकी सत्ता प्रतीत होने लगी इस दृष्टि से उसको सत्ता मात्र कहा उसमें भेद नहीं उत्पन्न हुआ है अभी प्रकृति से बस सत्ता मात्र में आया है और अब उसके भेद बनेंगे और अन्य चीजें भिन्न भिन्न बनती चली जाएंगी लेकिन जो पहला बना है वो सत्ता मात्र है बस अभिव्यक्त मात्र हुआ है व्यक्त हुआ है केवल तो सांख्य सत्तामात्री प्रथम अजय प्रयुक्त महत शब्द जैसे उसके लिए प्रयोग किया गया था जो सत्ता मात्र है और प्रथम उत्पन्न हुआ है उसके लिए जैसे महत शब्द प्रयोग हुआ था न तम एवं उसी महत शब्द को वैदिक प्रयोग प्रयोगे अभिधत्ते वैदिक प्रयोग में भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं इतियत व्याख्यातम ऐसी जो उन्होंने व्याख्या की है ये जो यहां पर शब्द किया है ना उन्होंने महत वच्च महत के समान जैसे संख्य शास्त्र में महत शब्द को प्रथम कथन किया गया है ऐसे वैदिक उसमें प्रयोग नहीं किया गया ये इन्होंने लिखा तो इति यद व्याख्यातम तद असंगतम है वह ये व्याख्या ठीक नहीं है क्यों नहीं है सूत्रे वत प्रत्ययो महत शब्दाद अस्ति अब ये वत् प्रत्यय जो लिया है सदृश अर्थ में लिया है वती जो अर्थ किया जा रहा है तो महत के समान तो ब्रह्मनी जी कह रहे हैं कि ये जो वत प्रत्यय है ये महत शब्द से किया हुआ है तो सदृश किसके साथ जुड़ेगा महत के समान महत शब्दादस्ती न तो सांख्य शब्दादस्ती सांख्य शब्द के साथ में वत नहीं है कि जैसे सांख्य में वैसे ही वैदिक में नहीं किया गया ये जो कथन किया गया तो जैसे सांख्य में वैसे वैदिक वैदिक शब्दों में अब ये जैसे शब्द लगा दिया इन्होंने सांख्य के साथ में जैसे होना चाहिए जैसे महत, महत के समान ऐसा होना चाहिए तो सत्रिश अर्थ को उन्होंने दूसरी तरफ से ले लिया तो महत शब्दादस्ती न तो सांख्य शब्दादस्ती ये ना यथासख्य कल्पित है जिससे कि ये यथा यथासंख्य सांख्यों के जैसे जैसे सांख्यों ने के द्वारा किया गया उसी तरह से ये अर्थसंगति ठीक नहीं है महत्व के साथ इसको लगाना चाहिए तो ये सातवां सूत्र समाप्त हुआ इतना ही रखते प्रण ओ साधार विवादन ऑप्शन प्रारंभ कब किया था